महाभारत शांति पर्व तथाधिक तथाधिक्शत तमोध्याष्य के संवाद का उल्लेख करते हुए श्रीकृष्ण संबंधी आध्यात्म तत्व का वर्णन युधिष्ठिर्वाच योग परम ताश भारत तमहम तत्व ज्ञातम्छा वजताम युधिष्ठिर ने कहा वक्ताओं में श्रेष्ठतात भरत नंदन आप मुझे मोक्ष के साधन भूत परम योग का उपदेश दीजिए मैं उसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ भीष्म अदाह मतिहास पुरातन संवाद मोक्ष संयुक्त शिष्य गुरुना सह भिष्म भोले राजन इस विषय में एक शिष्य का गुरु के साथ जो मोक्ष संबंधी संवाद हुआ था उसे प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है कश्चि ब्राह्मणमासी तेजोरा सत्यसंदी श्रेयोसि चरणप्य शित प्राजलिब्रवीद किसी समय की बात है एक विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे वे आचार्य आचार्यकोटि के पंडित और श्रेष्ठम महर्षि थे देखने में महान तेज की राशि जान पड़ते थे बड़े महात्मा सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्र थे एक दिन उनकी सेवा में कोई परम मेधावी कल्याणकामी एवं समाहित चित्त शिष्य आया जो चिरकाल तक उनकी शिश्रुदा कर चुका था वह उनके दोनों चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़ा हो इस प्रकार बोला उपासनात् प्रसन्नों से यदि भगवान ब संशयों में महान कश्चित तनमे व्याख्या तुम्हारहती कुतचा हम कुत तत्सम्य ब्रूही अत्परम भगवन यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न है तो मेरे मन में जो एक बड़ा भारी संदेह है उसे दूर करने की कृपा करें मेरे प्रश्न की विशद व्याख्या करें मैं इस संसार में कहाँ से आया हूँ और आप भी कहाँ से आए हैं यह भली भांति समझा बताइए इसके सिवा जो परम तत्व है उसका भी विवेचन कीजिए कथम चर्वेश निवर्तनते विपरीता क्षय दया जिस श्रेष्ठ पृथ्वी आदि संपूर्ण महाभूत सर्वत्र समान है संपूर्ण प्राणियों के शरीर उन्हीं से निर्मित हुए हैं तो भी उनमें क्षय और वृद्धि ये दोनों विपरीत भाव क्यों होते हैं वे सर्वं वेदों और स्मृतियों में भी जो लौकिक और व्यापक धर्मों का वर्णन है उनमें भी विषमता है अतः विद्वन्न इन सबके आप यथार्थ रूप से व्याख्या करें गुरुर्वाच शुष्य महाप्राग्य ब्रह्म गुह्य पदम अध्यात्म सर्विद्या आगमानसू गुरु ने कहा वश्य सुनो महामते तुमने जो बात पूछी है वह वे वेदों का उत्तम एवं गूढ़ रहस्य है यही आध्यात्म तत्व है तथा यही समस्त विद्याओं और शास्त्रों का सर्वस्व है वासुदेव पर ब्रह्मणो मुखम सत्यम ज्ञान मथो यतीक्षा दम आजव संपूर्ण वेद का सुख जो प्रणव है वह तथा सत्य ज्ञान यज्ञ तितिक्षा इंद्रिय संयम सरलता और परम तत्व यह सब कुछ वासदेव ही है पुरुषम सनातनम विष्णु वेद विधो विधो स्वर्ग प्रलय करता अव्यक्तम ब्रह्म शाश्वतम वेदज्ञ जन उसी को सनातन पुरुष और विष्णु भी मानते हैं वही संसार के सृष्टि और प्रलय करने वाला अव्यक्त एवं सनातन ब्रह्म तदिद ब्रह्म वाष्णेयमतिहास शृणुस्वे ब्राह्मणो ब्राह्मण श्राव्यो राज्य क्षत्रिय वैश्यो वैश्य श्राव्य शुद्र शुद्रय महामना महात्म्यम देव दैवेवेष्टोर मितेजस वही ब्रह्म विष्णुकुल में श्रीकृष्ण रूप में अवतीर्ण हुआ इस कथा को तुम मुझसे सुनो ब्राह्मण ब्राह्मण को छत्री छत्रि को वैश्य वैश्य को तथा शुद्र महामनस्वी शुद्र को अमित तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु का महात्म सुनावे अर् स्वे कल्याण वाष्ठेम त्रिणजत्परम कालचक्रमार भावा भाव सुलक्षण त्रैलोक्यम सर्वूते थे परिवर्तते तुम भी यह सब सुनने के योग्य अधिकारी हो अतः भगवान श्रीकृष्ण का जो कल्याण में उत्कृष्ट महात्मा है उसे सुनो यह जो सृष्टि प्रलय रूप अनादि अनंत काल चक्र है वह श्रीकृष्ण का ही स्वरूप है सर्वभूतेश्वर श्री कृष्ण में ये तीनों लोग चक्र की भांति घूम रहे हैं यददरम अव्यक्तम अमृतम ब्रह्म शाश्वतम पुरुष व्याघ्र केशवम पुरुष शब पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ही अक्षर अव्यक्त अमृत एवं सनातन पर ब्रह्म कहते हैं पितृन्देवान तथा वै यक्ष राक्ष नागासुर परमो व्यय ये अविनाशी परमात्मा श्रीकृष्ण ही पितर देवता ऋषि यक्ष राक्षस नाग असुर और मनुष्य आदि की रचना करते हैं तथा वेदशास्त्राणी लोकधर्मा से शास्वता प्रलय प्रकृति प्राप्य पुनः इसी प्रकार प्रलय काल पर कल्प के आरंभ में प्रकृति का आश्रय भगवान कृष्ण ही ये भेद शास्त्र और सनातन लोक धर्मों को पुनः प्रकट करते हैं अथर्तावृतुंगा नाना रूपा पर्य दृश्यते तुम्हें तथा भावा युगा जैसे ऋतु परिवर्तन के साथ ही भिन्न भिन्न ऋतुओं के नाना प्रकार के वे ही वे लक्षण प्रकट होते रहते हैं वैसे ही प्रत्येक कल्प के आरंभ में पूर्व कल्पों के अनुसार तद भावों की अभिव्यक्ति होती रहती है अथ यद्य कालो तत्पद्य ज्ञानम लोक यात्रा विधानजम कालक्रम से युगादि में जब, जब जब जो जो वस्तु भाषित होती है लोक व्यवहार तब, तब उसे उसी का ज्ञान होता रहता है। वह ले तपसा पूर्व अनु स्वयं भुआम कल्प के अंत में लुप्त हुए वेदों और इतिहासों को कल्प के आरंभ में स्वयंभू ब्रह्मा के आदेश से महर्षियों ने तपस्या द्वारा सबसे पहले उपलब्ध किया था वेद वेदा भगवान वेदांग भार्गवो नीति जगत हितम उस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा को वेदों का बृहस्पति जी को वेदांगों का और शुक्राचार्य को नीतिशास्त्र का ज्ञान हुआ तथा उन लोगों ने जगत के हित के लिए उन सब विषयों का उपदेश किया गाधर्व नारदो वेद भरद्वाजो धनुर्ग देवर्षि चरित गार्ग्य कृष्णात्रेय स्थित नारद जी को गांधर्व वेद का भरद्वाज को धनुर्वेद का महर्षि गार्ग्य को देवर्षियों के चरित्र तथा कृष्णात्रेय को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान हुआ नयतंत्राण्ड निकाता वारिभ हेत्वागमसदाचार तदुपास तर्कशील विद्वानों ने तर्कशास्त्र के अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया उन महर्षियों ने युक्ति युक्त शास्त्र और सदाचार के द्वारा जिस ब्रह्म का उपदेश किया है उसी की तुम भी उपासना करो अनाद्यम तत्म ब्रेवादेद भगवान् धाता नारायण प्रभु वह परब्रह्म ब्रह्म अनादि और सबसे परे है उसे न देवता जानते हैं नर्षि उसे तो एकमात्र जगत पालक नारायण ही जानते हैं नारायण से गणा तथा मुख्याचुराचुरा राज्य पुराण सरम दुख भेषज नारायण से ही ऋषियों मुख्य मुख्य देवताओं असुरों तथा प्राचीन राजर्षियों ने उस ब्रह्म को जाना है वह ब्रह्म ज्ञान ही समस्त दुखों का परम औवध है पुरुषाधिष्ठिता भावान् प्रकृति सूयते यदा हेतुक्त मत पूर्व पुरुष द्वारा संकल्प में लाए गए विविध पदार्थों की रचना प्रकृति ही करती है इस प्रकृति से सर्वप्रथम कारण से जगत उत्पन्न होता है दीपाद यथा दीपा प्रवर्तनते सहस्र प्रकृति सूयते तन चन्नापचीय जैसे एक दीपक से दूसरे सहस्रो दीप जला लिए जाते हैं और पहले दीपक को कोई हानि नहीं होती उसी प्रकार एक प्रकृति ही असंख्य पदार्थों को उत्पन्न करती है और अनंत होने के कारण उसका क्षय नहीं होता अव्यक्त कर्मजा बुद्धि अहंकार प्रसूय आकाशम चाप्य अहंकारान वायुराकाश अव्यक्त प्रकृति में क्षोभ होने पर जिस बुद्धि अर्थात महत्व तत्व की उत्पत्ति होती है वह बुद्धि अहंकार को जन्म देती है अहंकार से आकाश और आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है वायु जगदेता सुवस्थित वायु से अग्नि के अग्नि से जल के और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है इस प्रकार ये आठ मूल प्रकृतियाँ बताई गई हैं इनमें संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है ज्ञान इंद्रियातः पंच पंच कर्मेन्द्रिया विषया पंच चैकम च विकारे सो मन पाँच ज्ञान इंद्रियाँ पाँच कर्मेंद्रियाँ पांच, पांच, कर्में पांच विषय और एक मन ये सोलह विकार कहे गए हैं इनमें मन तो अहंकार का विकार है और अन्य पंद्रह अपने अपने कारण रूप सूक्ष्म महाभूतों के विकार हैं स्रोत्र तक्चक्षुषे जिह्वा घ्राण ज्ञानेन्द्रिथ पादौ पाजोरूपस्थ हौ वा श्रोत्र श्रोत्र्वचा नेत्र जिह्वा और नासिका ये पाँच ज्ञानेन्द्रिया हैं हाथ पैर गुदा उपस्थ लिंग और वाक् ये पाँच कर्मेन्द्रिया हैं शब्द स्पर्शरूप शब्दस्पर्शस्पो गंधस्त विज्ञे तेसु चित्त मनः मन शब्दस्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय हैं तथा इनमें व्यापक जो चित्त है उसी को मन समझना चाहिए मन सर्वगत कहा गया है रसज्ञाने तो जीवे व्यातेथोचते इंद्र विविध युक्त व्यक्त मनस्थता रस ज्ञान के समय मन ही रत्ना जीवा रूप हो जाता है तथा तो बोलने के समय वह मन ही भाग इंद्रिय कहलाता है इस प्रकार भिन्न भिन्न भिन इंद्रियों के साथ मिलकर उन सब के रूप में मन ही व्यक्त होता है विद्या तो सोता रे विभाग देहेशान कर्ता उपासनम उपाचते दस इंद्रिय पंच महाभूत और एक मन ये सोलह तत्व इस शरीर में विभाग पूर्वक रहते हैं इनको देवता रूप जानना चाहिए शरीर के भीतर जो ज्ञान प्रकट करने वाला परमात्मा के निकटस्थ जीवात्मा है उसकी ये सोलह देवता उपासना करते हैं तद्द सोम गुणा जिह्वा गो पृथ्वी गुण श्रोत्र नभो गुण चक्षुण गुणस्तथाम स्पर्शम वायुगुण विद्या सर्वभूत सर्वधाम जिह्वा जल का कार्य है घणिंद्रिय पृथ्वी का कार्य है श्रवण्द्रिय आकाश का और नेत्रेन्द्रि अग्नि का कार्य है तथा संपूर्ण भूतों में त्वचा नाम के इंद्रिय को सदा वायु का कार्य समझना चाहिए मन सत्व गुणम प्राहु सत्व्यक्त तथा सर्वभूतात्म भूत तस्मा बुद्धिथ बुद्धिमान मन को महत्त्व का कार्य कहा है और महत्त्व को अव्यक्त प्रकृति का कार्य कहा है अतः तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह समस्त भूतों के आत्मा रूप परमेश्वर को समस्त प्राणियों में स्थित जाने ए भावा जगत सर्वंती जमा हो प्रकृति परम इस प्रकार ये संपूर्ण पदार्थ समस्त चराचर जगत का भार वहन करते हैं ये सब जो प्रकृति से अतीत रजोगुण रहित है उस परम देव परमात्मा के आश्रित हैं नवद्वार पुरं पुण्यं एत समन्वितं समन्वित महानात्मा ते महान उच्यते इन्हीं चौबीस पदार्थों से संपन्न इस नौ द्वारों वाले पवित्र पुर अर्थात शरीर को व्याप्त करके इसमें इन सब से जो महान है वह आत्मा शयन करता है इसलिए उसे पुरुष कहते हैं अजर सोमरश्च्ता भक्तोपदेशन व्यापक सगुण सूक्ष्मभूत गुणाश्रय वह पुरुष जरा मरण से रहित व्यापक समस्त स्थूल सूक्ष्म तत्वों का प्रेरक सर्वज्ञत्व आदि गुणों से युक्त सूक्ष्म तथा संपूर्ण भूतों और उनके गुणों का आश्रय है यथा दीप प्रकाश ह्रस्वो वा यदि वा महान ज्ञानात्म तथा विद्यापुर सर्वजंतु जैसे दीपक छोटा हो या बड़ा प्रकाश स्वरूप ही है उसी प्रकार समस्त प्राणियों में स्थित जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा समझे श्रोत्र वेद यते वेद्यम स श्रृणोती पश्यती कारण तस्होम सकता सर्वकर्मण वही श्रवण इंद्रिय को उसके गेय भूत शब्द का बोध कराता है तात्पर्य कि श्रवण और नेत्रों द्वारा वही सुनता और देखता है यह शरीर उसके शब्द आदि विषयों के अनुभव में निमित्त है वह जीवात्मा ही समस्त कर्मों का करता है अग्निर्दारुगत भिने दारो नश्यते आत्मा शरीरस्थो योगे दैवा नग्निर्यथायुपाजारुदृश्यते तथा आत्मा शरीरस्थो योगे दैवात्र दृश्यते जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहने पर भी का चिरने पर भी उसमें दिखाई नहीं देती उसी प्रकार आत्मा शरीर में रहता है परंतु दिखाई नहीं देता योग से ही उसको दर्शन होता है जैसे मंथन आदि उपायों द्वारा काष्ठ को मत कर उनमें अग्नि को प्रत्यक्ष किया जाता है उसी प्रकार योग के द्वारा शरीरस्थ आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है नरे स्वापो यथा युक्ता यथा सूर्य मरीते हम सतन यथा ये तथा देहा शरीर जैसे नदियों में जल रहता ही है और सूर्य में किरणें भी रहती ही हैं तथा वे जल और किरणें नदी और सूर्य से नित्य संबद्ध होने के कारण उनके साथ साथ जाती है उसी प्रकार देहधारियों के सूक्ष्म शरीर भी जीवात्मा के साथ ही रहते हैं और उसे साथ लेकर ही आते जाते हैं स्वप्न योगी यथैव आत्मा पंचेन्द्रिय समाज देहमस्य जैसे स्वप्न में पांच ज्ञानेंद्रियों इंद्रियों सहित जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है वैसे ही मृत्यु के बाद भी वह इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण कर लेता है कर्मणा बाध्यते रूप कर्मणा चो उपलब्धते ही कर्मणा नियतत्र स्वकृत नशा कर्म के द्वारा ही इस देह का बाध होता है कर्म से ही अन्य देह की उपलब्धि होती है तथा अपने किए हुए प्रबल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 वह जीवात्मा जिस प्रकार एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है तथा तो अपने कर्मों से उत्पन्न हुआ प्राणी समुदाय जिस प्रकार अन्य देह धारण करता है वह सब मैं तुम्हें बतलाता हूँ इतनी महाभारते शांति परमड़ि मोक्ष धर्म परमड़ि वाष्ण्यात्मकथनी दशाधिक्विशतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्रीकृष्ण संबंधी आध्यात्मिक तत्व का निरूपण विषयक दो सौ दसवां अध्याय पूरा हुआ